आज 16 नवंबर 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है इस वक्त हम स्पंदिका का दूसरा अध्ययन समाप्त कर चुके हैं और ये वो वक्त है जिस वक्त हम जो अगला अध्ययन शुरू करेंगे उसके पहले का वक्त है जब हम काश्मीर शिव शे, दर्शन के कुछ मूलभूत बातों और सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं उन चर्चाओं का अध्ययन के शुरू होने के ठीक पहले वैसे हम आज अपना कार्यक्रम का, कार्यक्रम के बाद में जन्मदिन मनाएंगे ही लेकिन अग्रिम रूप से मैं श्री कमलेश जी पाटीदार और आ, आज स्वर्णकार जी का भी जन्मदिन आज ही है लेकिन वो तो उपलब्ध नहीं है वैसे श्री नेहरू जी पवार का जन्मदिन मनाया जाएगा तो आप सबको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई परमेश्वर आपको प्रसन्न और स्वस्थ रखे ऐसी शुभकामनाएं सबकी ओर से पिछले दिनों शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे पिछले गुरु शुक्रवार को एक काश्मीरी ब्राह्मण युवक ने फोन किया है और ये जानना चाहा कि काशम की गतिविधि क्या होती है और कैसे चलती है संक्षेप पर मैंने उसे जब जानकारी दी तो उसने बताया कि मैंने आर जी डाटो आर पर ये सारे लेक्चर करी करीब सब सुन लिए हैं ना? और उसने इच्छा जाहिर की कि मैं आना चाहता हूँ मैंने बोला जब भी तुम मध्य मतलब प्रदेश आओ तो आ जाना तो पूछा कहाँ रहते हो मैं न्यू बॉम्बे में रहते हैं वाशी में तो एक घंटे बाद उसका फ़ोन आया कि मैं कार ले रवाना हो चुका हूँ सुबह पहुँच हूँ और दूसरे दिन सुबह यहाँ भी गया था और करीब चौबीस घंटे यहाँ रुका आश्रम में उसके साथ उसका एक मित्र भी था और वो अपनी रूट्स को खोज रहा था वो बोलता हमारे यहाँ परंपरागत रूप से हम लक्ष्मण जो महाराज की पूजा करते हैं लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ ठीक से जानकारी नहीं की वो कौन है हमारे दादाजी उनको पास जाते थे मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ इंटरनेट पर खोज रहा था उनके बारे में तो खोजते खोजते भारत में कहाँ कहाँ इसके कोई केंद्र हैं ये खोजते खोजते आपकी इसकी भी जानकारी मिल गई तो वो सिर्फ यहाँ आने के लिए आया था आपको चौबीस घंटे रुक लेकर वापस भी चलाने कहने का मतलब ये है कि जब हम इंटरनेट पर यह सब कुछ उपलब्ध होता है कि जानकारी कहीं पर भी लोगों को मिल जाती है और जो रुचि रखता है उस उस तक पहुँच जाती है अन्यथा जानकारी ठीक से पहुंच पाना सब तक बहुत कठिन है तो हम काश्मीर शिविर के जनरल सिद्धांत सामान्य सिद्धांत जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में जैसे पिछली बार भी हमने वही बातें की थी उन्हीं बातों को कुछ और आगे बढ़ाएंगे शिव दर्शन का एक बड़ा विशिष्ट सिद्धांत यह है कि इन सिद्धांतों को समझने से हमें आगे आने वाले जो हमारी स्टडी सेशन होगा उसके अंदर समझने में आसानी हो जाएगी हमारी क्योंकि इसके आगे हम जो पढ़ जा पढ़ने जा रहे हैं वो ईश्वर प्रतिभिज्ञा पढ़ने जा रहे हैं यानी परमेश्वर क्या है उसकी काश्मीर में दर्शन के अनुकूल क्या अवधारणा है और उसको जानने से ज्ञान पूर्णता को प्राप्त होता है कि परमेश्वर को आप जानेंगे तभी ही परमेश्वर अंदर से प्रकट हो जाएगा और जैसे तुलसीदास जी कहते थे कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जाएगी परमेश्वर को जानने वाला है परमेश्वर ही हो जाता है काश्मीर शिव की विशिष्ट अवधारणा है कि शिव एकमात्र या हम उसका नाम कुछ भी दें लेकिन शिव दर्शन उसको शिव बोलता है एक मात्र केंद्र है जहाँ से समस्त विभिन्नताओं का उद्गम हो ब्रह्मांड बहुत विभिन्नताओं भरा है इसमें इन विभिन्नताओं में ही भिन्न भिन्न वस्तुएँ ही नहीं भिन्न भिन्न विचार भी हैं इसमें वर्तमान ही नहीं भूत और भविष्य भी है इनमें समय अंतरिक्ष और पदार्थ जन्य भिन्नताएं भरी हैं और समस्त भिन्नताओं का एक अभिन्न स्रोत है जब अगर हम शांत चित्त, अंतर मनन करें तो हमको इस बात की प्रबल अनुभूति होती है कि ये विश्व एक इकाई है और इसकी इकाई का स्रोत एक ही है इसके भिन्न भिन्न उद्गम नहीं है ये एक ही श्रोत से उद्भूत पूर्ण विश्व है तो उस श्रोत को ही हम सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च केंद्र शिव चैतन्य ब्रह्म कई नामों से पहुँचा पुकारते हैं लेकिन ये भिन्न भिन्न नाम एक ही सत्ता की ओर इशारा करता हैं क्योंकि भिन्न भिन्न सत्ताएं है, नहीं हैं अगर विश्व एक है तो उसका केंद्र भी एक ही है उस केंद्र के नाम हम पचास रखें तो भी केंद्र तो वही रहेगा कितने भी नाम रखें केंद्र वही रहेगा शिवदर्शन भारत में कई तरह के प्रचलित हैं अद्वैत शिव दर्शन द्वैतवादी शिव दर्शन और द्वेता द्वैतवादी शिव दर्शन जिसमें द्वैत भी है और अद्वैत भी है एक जो कथन है जो लिटरेचर में मिलता है उसके बारे में बताऊं आपको कि पर्वत कैलाश पर्वत पर परमेश्वर शिव ने श्रीकंठ के नाम से एक ऋषि के रूप में अवतार लिया और उन्होंने दुर्वासा ऋषि को आदेश दिया कि तुम विश्व में अपनी अपनी रुचि के अनुसार जिसको जो दर्शन पसंद हो उसके अनुसार उस दर्शन को लोगों तक पहुंचाओ तो जिससे उनके कष्ट दूर होंगे और उनके जिसको सांसारिक कामना हो उसको सांसारिक उपलब्धि होगी जिसको आध्यात्मिक कामना हो आध्यात्मिक उपलब्धि होगी जिसकी धार्मिक कामना हो उसको धार्मिक उपलब्धि होगी क्योंकि हमारी आवश्यकता और हमारी इच्छाओं के अनुकूल ही हमको उपलब्धि प्राप्त होती है क्या हम उसी दिशा में प्रयास करते हैं लेकिन प्रयास जब दिशाहीन हो जाता है जब हमें दिशा नहीं सूझती हम चाहते हैं कि हम आदित्य समझें लेकिन हमें दिशा नहीं मिलती या हम चाहते हैं कि संसार में हमको कुछ उन्नति चाहिए लेकिन उसका तरीका समझ में नहीं आता तो उस समय हम दिशाहीन हो जाते हैं तो उन दिशाहीन लोगों के लिए दिशा देने को उन्होंने दुर्वाशा ऋषि को आदेश दिया दुर्दा ऋषि ने अपने मानसिक बल से तीन पुत्र उत्पन्न किए त्रंबक अमरदक और श्रीनाथ ऐसे तीन पुत्र हुए थे उसमें प्रथम पुत्र त्रंबक को उन्होंने जिम्मेदारी दी कि तुम अद्वैत दर्शन का विषम प्रचार करो जो मर्दक थे उन्हें कहा तुम द्वैतवादी दर्शन का विश्व में प्रचार करो और जो तीसरे तीसरा जो पुत्र था श्रीना, श्री, श्रीनाथ उन्हें द्वैत भेद वाला शिव दर्शन प्रचारित करने को कहा गया इस तरह उन तीनों में जो सर्वोच्च दर्शन था जो शिव के करीब ले जाता था वो था जो त्रंबक को उन्होंने दिया था त्रंबक ने इस दर्शन का प्रचार शुरू किया उसी का नाम है त्रिक दर्शन जिसको हम यहां पर पढ़ते हैं समझने का प्रयास करते हैं वो त्रिक दर्शन है हमारा आश्रम का नाम है हरिहर त्रिकाश्रम उसी त्रिक दर्शन के आधार पर रखा गया ये अद्वैतवादी शिव दर्शन है जो स्पष्टतः सर्वोच्च ज्ञान है और जो सिर्फ केंद्र को समझता है इसमें क्रियाएं आरंभिक रूप से हैं आठव उपाय के रूप में लेकिन ये क्रियाएं सिर्फ उस तक पहुंचने के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हैं क्रियाएं अपने आप में सब कुछ नहीं है क्योंकि हम यहाँ प्रबलता से ये मानते हैं कि परमेश्वर क्लिष्ट नहीं है परमेश्वर कठिन नहीं है परमेश्वर एकदम सरल है लेकिन जब हम सरलता से परमेश्वर को समझने का प्रयास करते हैं तो कठिनाई आती है हमारे अपने विचारों से अपनी अवधारणाओं से अपनी मान्यताओं से हम पूर्वाग्रस्त से ग्रस्त होते हैं हम पिट्युडाइज्ड होते हैं। हम मान्य को राजी नहीं होते कि परमेश्वर इतना सहज सरल हो सकता है और इसलिए उन लोगों को जो उलझन भरी रास्तों से ही परमेश्वर को प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं सोचते हैं कि बहुत कठिनाई से ही परमेश्वर प्राप्त होगा या परमेश्वर का एहसास या उसका बोध या रिलाइजेशन जब होगा तो बहुत कठिनाई से होगा वो ऐसी मान्यता लोगों की होती है इसलिए उनके लिए कठिन मार्ग भी है जिनको पूजा पाठ या और त्योहार उपवास तपस्या सभी है उसमें लेकिन जो त्रंबक ऋषि की जो सर्वोच्च बात थी वो ये थी कि परमेश्वर इतना कठिन नहीं है परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए हृदय आपका अगर सरल है मन में शांति है और ईश्वर के प्रति प्रबल प्रेम है उसको समझने के प्रति प्रबल प्रेम है सहजता सरलता और प्रेम यही वो गुण हैं जो हृदय में अद्वैत दर्शन को स्थापित कर सकते जहाँ ईर्ष्या है घृणा है प्रतिस्पर्धा है कामनाएं हैं महत्वाकांक्षाएं हैं है। वहाँ पर अद्वैत शिव दर्शन को हम अपने हृदय करने में कठिनाई प्राप्त पाएंगे अब जब हम उसको केंद्र मानते हैं और समस्त भिन्नताओं का स्रोत भी उसको जानते हैं तो स्वाभाविक है कि जब हम मनन करेंगे तो हमें विचार आएगा जो भिन्न भिन्न दर्शन है शिव दर्शन के अलावा दर्शन है हिंदू दर्शन के अलावा दर्शन है उनका स्रोत भी क्या एक ही केंद्र है निर्विवाद रूप से जब पूरे विश्व का एक ही केंद्र है तो समस्त विचार समस्त दर्शन यहाँ तक कि अंतरिक्ष और समय भी उसी केंद्र से अवतरित हुए उस केंद्र में न भूत है न भविष्य है न वर्तमान है न दूरी है न पास है क्योंकि वो शून्य आयाम है गणितिक गणित की विधि से भी ये स्वयं सिद्ध है कि शून्य आयाम में न समय होता है न अंतरिक्ष दोनों तो अभी नहीं, एक दूसरे के बगैर उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं और शून्य आयाम में न समय है ना अंतरिक्ष शून्य जो है पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली संरचना है शून्य का गुणा करने से कितनी भी बड़ी रचना हो वो शून्य हो जाती कितनी भी बड़ी संख्या हो वो शून्य हो जाती शून्य ही सबसे शक्तिशाली है और उसकी शक्ति असीम है उसी से धनात्मक तो ऋणात्मक धाराएं भी निकलती शिव से ही जुड़े हैं जो सज्जन हैं और उसी से जुड़े हैं जो दुर्जन हैं जो सत्य है वो भी उसी से जुड़ा है और जो असत्य है वो भी उनसे जुड़ा है जो परमेश्वर को सरल मानता है उसका स्रोत भी वही है और जो परमेश्वर को कठिन मानता है उसका स्रोत भी वही है इस तरह समस्त भिन्नताओं के बीच एक ही अभिन्न तत्व उसको देखने की दृष्टि का नाम ही है शिव दृष्टि हम उस सारी भिन्नता के बीच उस भिन्नता को ट्रांसेंड करके उस भिन्नता के पार जाकर उसका अतिक्रमण करके जब हम उस अभिन्न तत्व को देखते हैं वही दृष्टि शिव दृष्टि कहलाती है शिव आगम शास्त्रों में लिखा है आगम शास्त्र उनको बोलते हैं जो कहते हैं कि वो परमेश्वर रचित हैं जिनके रचनाकार का कोई हमको ज्ञान नहीं है कि किसने रचें तो परमेश्वर रचित शास्त्रों को हम आगम कहते हैं तो शिव आगम शास्त्रों में जो वेदों की तरह ही प्राचीन माने जाते हैं अद्वैत द्वैत और द्वैताद्वैत सभी दर्शनों के बारे में जानकारी है एक लंबा समय ऐसा आया जब ये जानकारी विलुप्त हो गई थी उसके बाद आठवीं सदी के अंत में इन दर्शनों के ऊपर पुनः विचार होने लगा और ये पुनर्जागृत हुए उसके बाद शिव आचार्यों ने इस अभिन्नता भरे अद्वैत शिव दर्शन को फिर से लिपिबद्ध किया और उसमें सबसे जो प्रबलतम नाम हैं वो हैं उत्पल देव अभिनव गुप्त इन लोगों ने क्षेमराज इन लोगों ने लंबी तपस्या के बाद ये सारा शास्त्र एकत्रित किया और उन्हें पुनः लिपिबद्ध किया जो आगम है शिव आगम वो कहते हैं कि शिव की इनहेरेंट पावर से बने हैं यानी शिव की जो अंतर शक्ति है या जो उसकी शिव से अभिन्न शक्ति है वो शक्ति जो शिव से अभिन्न है जिसको हम स्वतंत्र शक्ति कहते हैं उस स्वतंत्र शक्ति के पांच मुख हैं पांच स्वरूप उन पांच मुखों से वो सभी शास्त्र अवतरित हुए तो आप विश्व को हम अव्यक्त से व्यक्त की ओर हमको विश्व का विकास हुआ जैसे वो बिंदु स्वरूप अव्यक्त विश्व था विश्व मतलब धरती नहीं विश्व मतलब ब्रह्मांड पूरा जो क्रिएशन है समस्त स्पेस टाइम मैटर जो कुछ है वो सब क्रिएटेड पहले बिंदु स्वरूप था और उस बिंदु स्वरूप से यह विशाल स्वरूप उसने ग्रहण किया इसका वर्तमान समय में हम कहते हैं कि हम भी शिव हैं तो हम क्या कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो शून्य आयाम से विस्तृत होता है हम प्रतिदिन नहीं प्रतिक्षण ये काम करते हैं। जब हम वाणी इसकी शिव की क्रिएटिव पावर की शक्ति की प्रबलतम सिमिली है यानी उसके बराबर की है जो आपको सतत ही बताती है कि प्रभु ने परमेश्वर ने किस तरह इस विश्व का निर्माण किया जब हम एक बात बोलते हैं और आप जैसे सुन रहे हैं तो ये आप पूछो कि कौन बोल रहा है अब इसका एनालिसिस करेंगे तो आपको बता दें अंदर जो चैतन्य है वहीं से ये शब्द बन के आ रहे हैं लेकिन कैसे आ रहे हैं जहां से बन के आ रहे हैं वो बनने के पहले क्या थे बनने के पहले वो परावाणी के रूप में थे ये ठीक वैसा ही है जैसे ब्रह्मांड का विकास है वैसे ही वाणी का विकास है वाणी और ब्रह्मांड दोनों में साम्य है मैं कुछ बोलने जा रहा हूं तो बोलने की प्रेरणा क्या मेरी जबान को मिल रही है या जबान कोई प्रेरणा देती है जबान तो एक जड़ वस्तु है वो उन शब्दों को आकार दे रही है लेकिन उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे अगर हम सबसे पीछे जाएं, कि कहाँ से वो प्रेरणा प्राप्त हो रही है तो वो वो प्रेरणा हमको अपने चैतन्य से प्राप्त हो रही है चैतन्य से ही वो शब्द बाहर आ रहे हैं और चैतन्य में वो शब्द परावाणी के रूप में जैसे कि एक फैक्ट्री में से सोने के गहने बन बन के बाहर आते हैं तो बनने के पहले वो मूल रूप से सोने के रूप में होते हैं अंदर स्वर्ण रूप में वो स्वर्ण में समस्त संभावना पोटेंशियल छिपा हुआ है कि वो किसी भी रूप में ढाल दिए जाए उस स्वर्ण को अंगूठी बनाओ चाहे आप मंगलसूत्र बनाओ सब कुछ बनाना उससे संभव है क्योंकि वो स्वर्ण अपने मूल स्वरूप में ऐसे ही चैतन्य अपने मूल स्वरूप में हमारे आत्मा के रूप में है वहां से वो शब्द निकलते हैं वो आत्मा के रूप में जब आत्मा में समाहित है तब वो क्या है परावाणी के रूप में और ये परावाणी में समस्त संभावना है कि हम उससे कुछ भी घड़ सकते कोई सा भी शब्द घड़े कोई सा भी वाक्य घड़े कोई सी भी कथा लिखें कोई सी भी कहानी लिखें कोई सा भी चित्र बनाए इसकी आत्मा की अभिव्यक्ति के विभिन्न तरीके हैं लेकिन वो जब अभिव्यक्त नहीं है उसको तो किस रूप में है वो परावाणी के रूप में मूल स्वरूप में हमारे चैतन्य के अंदर है वो शून्य आयाम में एक कविता लिखी गई लिखने के पहले वो कहां थी लिखने के पहले वो हमारे चैतन्य से जुड़ी थी अब क्या होता है कि इस वाणी के विकास में बीच में और दो क्रम है परावाणी जो मूल स्वरूप उसके बाद पश्चंती वाणी फिर मध्यमा वाणी फिर वैखरीवाणी ये चार स्टेज हैं उसकी वाणी के विकास की जो सबसे भीतरी जो महल में है यानी जो हमारे भीतर के भीतर के भी भीतर है जो हमारे सेंटर में है जो हमारे अस्तित्व के केंद्र में है वो है परावाणी वहां पर उसमें कोई भिन्नता नहीं वहां पर समस्त शास्त्र छिपे हैं समस्त संसार के जितने शास्त्र लिखे गए हैं वो भी वहां हैं और जो अब लिखे जाने हैं वो भी वहां हैं जो शब्द जिंदगी में हमने कह दिए वो भी वहां हैं और जो अब कहे जाने वाले हैं वो समस्त उसका स्टोर है क्योंकि वहीं से निकलेंगे वो शब्द उस परावाणी के अंदर वो समस्त स्रोत है वो सारी वाणी का उसके बाद होती है पश्चिमत्यवाणी पश्चंती वाणी एक एहसास के रूप में होती है एक एहसास क्योंकि जब हम कुछ क्रिएट करने चाहते हैं तो परमेश्वर की इच्छा शक्ति वही हमारी भी तो इच्छा होती है, परमेश्वर की इच्छा शक्ति निष्पाप होती है एप्सॉल्यूट होती है निरपेक्ष होती है उस इच्छा में किसी तरह का उसका स्वार्थ नहीं होता एक सिर्फ आनंद होता है हमारे में कभी कभी वो इच्छाएँ स्वार्थ का रूप ले लेती हम में वो इच्छाएँ मोह का रूप ले लेते लेकिन शुद्ध रूप में जिसको इच्छा बोलते हैं वो ना तो मोह है ना प्रतिस्पर्धा है ना कोई कामना है वो इच्छा मतलब शुद्ध इच्छा इच्छा है सच उसके अंदर किसी तरह का भी जहर नहीं मिला है ना निष्पाप इच्छा तो वही इच्छा जब उस पर्यावरणी से मिश्रित होती है उस परावाणी में जब वो इच्छा मिश्रित होती तो पश्चन्ती वाणी बनती क्योंकि अब हम इच्छा क्या है कि कुछ कहा जाए कुछ व्यक्त किया जाए कोई अभिव्यक्ति हो कोई एक्सप्रेशन हो आत्मा अपने आप को इस संसार के रूप में व्यक्त करना चाहती है एक चित्रकार चित्र बनाना चाहता है कवि कभी कविता लिखना चाहता है कोई वक्ता बोलना चाहता है तो उस सबके लिए अभिव्यक्ति का स्तर परा से बढ़ के हो गया अब पशंती स्तर पर आप एहसास है अभी भाषा नहीं अपन इस बात में पहले भी एक दो बार चर्चा कर चुके हैं कि एहसास किसी भाषा का मोहताज नहीं होता जैसे एक रशियन बैठा है एक अमेरिकन बैठा है एक हिंदुस्तानी बैठा है अन सब लोगों की मातृभाषाएं अलग है वो एक दूसरे की भाषा बिल्कुल भी नहीं समझते लेकिन एक वहाँ पर एक दृश्य उपस्थित होता है एक करुणा का दृश्य उपस्थित होता है जिससे हृदय में करुणा का जन्म होता है एक दर्द का एहसास होता है वो एहसास उस रशियन के हृदय में भी वैसा ही होगा उस अंग्रेज के हृदय में भी वैसे ही होगा उस हिंदुस्तानी के हृदय में भी वैसे ही होगा वो दर्द अगर उसने कोई एक दर्द भरा दृश्य देखा किसी भूख से बिलकते हुए बालक को देखा एक उदाहरण है या कुछ भी ऐसा दृश्य देखा तो उनके तीनों के हृदय में जो करुणा उपजेगी उस करुणा की कोई भाषा की मोहताज नहीं तीनों में एक जैसी करुणा उपजेगी अगर वो तीनों जने बराबर से संवेदनशील हैं तो तीनों में एक जैसी करुणा उपजेगी लेकिन वो किसी भाषा की मोहताज नहीं अभी तक वो भाषा से परे है इसी भाषा का नाम जो एहसास के रूप में प्रकट होती है उसका नाम है मध्य पश्चन तिवाणी परावाणी से आगे आके पश्चिंतवाणी जो एहसास के रूप में है ये इच्छा शक्ति के कारण है जब हमको कोई इच्छा नहीं होगी फिर हम क्यों क्रिएट करेंगे क्यों रचना करेंगे क्यों बोलेंगे क्यों चित्र बनाएंगे क्यों लिखेंगे क्यों कविता की रचना करेंगे क्यों काम करेंगे लेकिन जब इच्छा शक्ति उसमें मिश्रित होती है तब तो वो पशंतीवाणी का रूप लेती है वो पशंतीवाणी अभी भी पूर्ण तह से भाषा की सीमाओं से मुक्त है लेकिन ये एक एहसास के रूप में एक दर्द के रूप में इसके बाद अब यहां पर मन और बुद्धि जो इच्छा शक्ति के बाद जो मनुष्य की मन और बुद्धि इसमें मिश्रित होती इस मिश्रण के बाद में शब्द गढ़े जाने लगते अब फर्क आ गया रशियन अलग शब्द गढ़ेगा अंग्रेज अलग शब्द गढ़ेगा एक हिंदुस्तानी अलग शब्द गढ़ेगा क्योंकि अब हमारे पास भिन्नता की शुरुआत हो गई अब अभी तक सोने की तरह भिन्न थी एक एहसास के रूप में आई जहाँ भिन्नता का बीज डला भिन्नता का बीज कब डला जब इच्छा शक्ति से उसने स्वीकार किया कि मुझे कुछ बोलना है या मुझे कुछ लिखना है या मुझे कुछ रचना करनी है तहाँ भिन्नता का बीज गिरा और उस भिन्नता का विकास हुआ मध्यमा वाणी में जब शब्द गढ़ जाने लगे कि जब मुझे बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा मैंने अपने विचार को शब्द में ढलना शुरू कर दिया जैसे फूलों की माला बनाता है कोई या सोने की कड़िया तो बढ़ गई अब उन कड़ियों को जोड़ जोड़ के कोई माला बना रहा है इस तरह मैंने अपने विचारों को शब्दों में गढ़ना शुरू कर दिया और शब्दों में गढ़ के एक प्लॉट बनाया अंदर ही अंदर कि मुझे इस तरीके की रचना करनी है लेकिन अभी भी यह अजन्मे बच्चे की तरह मेरे भीतर है अभी इसका प्रसव नहीं हुआ अभी इसका बाहर प्राकट्य नहीं हुआ है वो अभी भी मेरे भीतर अजन्मे बच्चे की तरह छिपी हुई है तब मन और बुद्धि के बीच में वार्तालाप होता है मन प्रस्ताव करता है कि इसको इस तरह से कह सकते हो या इसको इस तरह से कह सकते हो या इसको इस तरह से भी कह सकते हो फिर अंतर चिंतन करके बुद्धि निर्णय लेती कि हमको इसको इस तरह से कहना है यहां पर उसका व्यक्तित्व तो महत्वपूर्ण है व्यक्ति के कहने वाले का जो तय करेगा इसको कैसे कह कहना है या इस चित्र को कैसे बनाना है या इस कविता में कौन कौन से शब्दों को कैसे लिखना है इस तरह से वो अंतर से तय करा इस वाणी का नाम है मध्यमा वाणी मध्यमा वाणी में अभी भी उस वाणी का स्वामी वो स्वयं है व्यक्ति क्योंकि अभी भी वो बोली नहीं गई अनबोले शब्दों का स्वामी वही है जिसने उन शब्दों की रचना की है क्योंकि बोल जाने के बाद में वो उस शब्द उसके स्वामी हो जाते हैं क्योंकि मैंने जो बोल दिया मैं वापस नहीं ला सकता अब तक वो अनबोला है ये है मध्यमा वाणी ये शब्दों में विकसित हो गई पूरी भिन्नता भर गई इसमें छोटी सी भिन्नता का बीज पड़ा था इच्छा शक्ति से मध्यमा वाणी में लेकिन अब पश्चन्ती के बाद मध्यमा के अंदर वो भिन्नता करोड़ों गुना हो गई क्योंकि अब शब्द दुनिया के अलग अलग देशों को लोग बैठे हरेक के पास अलग शब्द हैं और एक ही देश के दस लोग बैठे तो दसों के पास अलग अलग शब्द हैं क्योंकि हरेक का व्यक्ति तो अलग है हर दस कवि बैठे हैं एक ही दर्द दृश्य देखा एक ही दर्द सबके दिल में पैदा हुआ लेकिन कविताएं वो दस अलग अलग तरह की लिखेंगे यहाँ पर शिव की स्वतंत्र शक्ति है इस स्वतंत्र शक्ति को समझने का भी बहुत अच्छा तरीका है कि स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हम अपने कृति के लिए स्वयं जवाबदार हैं और हम अपनी इच्छा से उस कृति को कर सकते हैं जैसी हम चाहें तो एक दस कवि बैठे हैं दसों हिंदुस्तानी हैं, लेकिन दसों एक ही दर्द से अलग अलग कविताएं लिखेंगे क्योंकि उनके अपने अपने अलग अलग व्यक्तित्व हैं अलग अलग देश के लोग तो निश्चित रूप से उन शब्दों को अलग अलग लिखेंगे इस तरह से भिन्नता शुरू हो और वो भिन्नता एकदम विस्फोट हुआ उस भिन्नता का एकाएक विस्फोट हुआ अब यहाँ पर समझ शिव ने अपने हृदय में इच्छा शक्ति से इस ब्रह्मांड को बनाने की इच्छा की उसने एक प्लॉट बनाया कि ब्रह्मांड कैसा हो उसके प्रकृति के नियम क्या हो उसके फिजिक्स के नियम क्या हो केमिस्ट्री के नियम क्या हो गणित के नियम क्या हो। ये उसने अपने अंदर ही अंदर बनाए और जैसे ही उसने बनाए और जब उसने रचना करने के लिए उद्दित हुआ तो उस समय एक विस्फोट होता है जिसको हम महाविस्फोट बोलते हैं बिग बैंग बोल सकते वो महाविस्फोट हमारे भीतर भी होता है जब हम मध्यमाणी से वेखरीवाणी की तरफ चले जाते हैं उस वेखरीवाणी में हम उसको सचमुच में प्रकट कर देते हैं जो सोचना सोच जो अंतरात्मा से शब्द निकले जो अनगढ़ शब्द थे जिसमें कोई कह सकते हैं कि सोने के टुकड़े निकल रहे हैं वहाँ से छोटे छोटे सोने के सिक्के निकल रहे हैं उनको अब भिन्न भिन्न आभूषणों के रूप में घड़ने के लिए इच्छा शक्ति मिली सोने का टुकड़ा निकला उसमें हमने अपना मन बुद्धि अहंकार मिलाया उसमें शब्द गढ़े उन शब्दों को दुकान पे ला रख दिया अब वो हुई वेखली वाणी अब इस पर से हमारा अधिकार खत्म हो गया अब इसका जन्म हो गया अब इसकी डिलीवरी हो गई अब इसका प्रसव हो गया प्रसव होने के बाद में वो शब्द बाहर आ गए आप मेरे मुंह से एक शब्द सुन रहे हो उस शब्द का आप स्वामी आप हो गए मैं नहीं हूँ क्योंकि आप कल बोलोगे आपने तो बोला था क्योंकि अब मुझको उसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी जो शब्द मैं बोलता हूं उसकी जिम्मेदारी मुझे लेना है जब तक मैंने नहीं बोला जब तक मैं उसका स्वामी हूँ जैसे ही मैंने बोला मैं उसका गुलाम हो जाता हूँ क्योंकि मैं उसके बंधन में पड़ जाता हूँ ये मेरा बोला गया शब्द मेरा बंधन है तो ये ब्रह्मांड आपका बंधन है ये ब्रह्मांड इसकी इससे अच्छी कोई सिमिली नहीं जा सकती साम्य नहीं बताई जा सकते और ये वास्तव में इन ऋषियों ने जिसको मात्र का चक्र कहा है मात्र का मीन्स अल्फाबेट्स उसका हम मूल स्वरूप समझने का प्रयास कर रहे हैं अपन अल्फाबेट्स का कि मात्र का क्या है तो मात्र का मीन्स बारा खड़ी अल्फाबेट्स जो भिन्नता को रिप्रेजेंट करते हैं उनका प्रतिनिधित्व तो करते हैं और हर शब्द शिव की एक शक्ति है हर अक्षर भी एक शक्ति है और उन अक्षरों के दो हिस्से होते हैं स्वर और व्यंजन स्वर के रूप में शिव हैं और व्यंजन के रूप में शक्ति है और दोनों मिलके ही समस्त रचनाएं करते हैं व्यंजन स्वर के बगैर अधूरा है हम अगर बोलेंगे राम तो उसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है अगर हम बोले नहीं नहीं सिर्फ व्यंजन व्यंजन ही हो बोलो स्वर को हटा दो तो राम बोलना या रम बोलना है कुछ भी बोलना है, खाली म बोलना भी संभव नहीं है आधा म कैसे बोलोगे आप आप मुंह में रह जाएगा बातें भी कर सिर्फ काल्पनिक रूप से बोल सकते हो बाहर निकाल के नहीं बोल सकते इसलिए समस्त शब्द हैं शिव और शक्ति के रूप में अब हमारे दृष्टि में क्या होता है और योगी की दृष्टि में क्या फर्क है हम जब शब्दों को देखते हैं तो उससे प्रकट होने वाले अर्थों के में जाते हैं। अर्थ क्या है शिव की शक्ति यहां पर पुनः माया शक्ति है अर्थ माया शक्ति जो आपको उस शब्द में छिपे हुए शिव और शक्ति के दर्शन नहीं होने देते जैसे ही हमने बोला कुर्सी और हमको यह दिख जाता अच्छा ये कुर्सी अरे ये तो मेरी थी यहां कहां से आ गई मतलब हम उस माया के क्षेत्र में कूद गए जैसे ही हमने वो शब्द का अर्थ लिया हम माया के पर्दे से आवृत्त हो गए हमने क, क के रूप में शक्ति अ के रूप में शिव ओ के रूप में शिव इनको देख ही नहीं पाया इस कुर्सी के अंदर शिव भी है शक्ति भी है और एक बार में कई बार है आधा का शिव है ओ शक्ति है फिर आधा स शिव है फिर उसमें आधा र है वो भी शिव है और फिर ई है वो शक्ति है तो इस तरह शिव शक्ति उसमें समन्वित है अगर योगी होता है तो कुर्सी शब्द से उसको सिर्फ शिव शक्ति दिखाई देती है और संसार को कुर्सी जब सुनते हैं हम तो उससे हमको ये कुर्सी दिखाई देती है तो क्या हुआ कि हम एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं बाहर की तरफ नजर जाते संसार की तरफ नजर आते उन समस्त अर्थों के द्वारा संसार की तरफ नजर जाती किसी ने हमको कहा कि तुम्हारे घर में आग लग गई तो खड़े होकर भागने लगेंगे क्योंकि उसके अंदर जो शब्द हैं उन शब्दों से हमने लिया अर्थ अर्थ है माया जो हमको संसार की ओर धकेल देती हर शब्द का एक अर्थ और अर्थ हमारे को माया के क्षेत्र में धकेल देता और एक योगी होता है जो उन शब्दों में शिव और शक्ति को देखता है और उन शिव और शक्ति के दर्शन से सतत अन आनंद में मग्न होता है मतलब वो कंटिन्यूसली इन स्टेट ऑफ ब्लिस आनंद की स्थिति में रहता है उसके आनंद को कोई सेंध नहीं लगा सकता उसका आनंद अखंड होता है तो वही अखंड आनंद सिर्फ योगी को प्राप्त हो सकता है जो शब्दों के अर्थों द्वारा छला छलाना जाए शब्द के अर्थ व्यक्ति को छलते हैं और शब्द का मूल स्वरूप वो वहां तक मूल स्वरूप में उसको क्या दिखेगा मात्र सोना दिखेगा मात्र शिव शक्ति दिखाई देगी इसलिए वो छला नहीं जाता इस तरह जब मध्यमाणी मैं समस्त शास्त्र शिव के अंदर एकत्रित हो गए थे समस्त शास्त्र वाणी के रूप में परमेश्वर के हृदय में एकत्रित हो गए थे और वो जो बाहर आए तो वो पांच मुखों से बाहर आए ये शिव शास्त्र शिवागम कहते हैं कि वो पांच मुखों से बाहर आए और उन्हीं पांच मुखों से आने वाले शास्त्र समस्त शास्त्र हैं अब हम कहेंगे इसमें बुद्ध हैं कि क्रिश्चियनिटी के मोविडियंस या हिंदू इसका कोई फर्क नहीं वो सभी शास्त्र उससे बाहर आए वो वो कहते हैं कि शिव ही है वो केंद्र जहाँ से भिन्न धर्म विभिन्न धर्मों की धाराएं भी निकली मतलब जो हम कहते हैं कि वो विधर्म ही हैं ये हमारी भिन्नता की दृष्टि है जो कुछ भी धर्म है वो शिव धर्म ही है ये फिर नाम में कन्फ्यूजन मत होना हम लोग को कि हम शिव को बोल के ये नहीं कह रहे कि हम हिंदू सबसे ऊँचे हैं कोई ये कहने का मकसद बिल्कुल नहीं है कहने का मकसद यह है कि समस्त विचारधाराएं, समस्त दर्शन समस्त फिलोसॉफी या समस्त भिन्न भिन्न भिन विचारों के केंद्र में एक चैतन्य बैठा हुआ है और समस्त भिन्नता भरे विचार उस केंद्र से निकले इस बात को जब हम गंभीरता से समझते हैं तो हृदय से सारी पीड़ा भाग जाती है हमारे मन मस्तिष्क से समस्त जो विपरीत स्थितियाँ हैं जैसे बदला लेने की भावना है प्रतिस्पर्धा की भावना है घृणा की इच्छा है वो समस्त विपरीत परिस्थितियाँ तिरोधान हो जाती हो जाती है सब क्योंकि हम जब किसी कोई चीज़ हमको दिखाई दे रही है, हम इसको सोचते हैं कि इसको काट देने मालूम पड़ता मेरी है तो मेरी तुंगली है तब रुक जाते हैं कि इसको कैसे काट दो मेरी तुंगली है जब हमको लगता है कि वो कुछ और है लेकिन जब हमको समझ में आता है कि मेरी उंगली तो मैं क्यों चोट पहुंचाऊंगा इसको ये यूनिवर्सल विजन है इसी को हम बोल सकते हैं कि विश्वधर्म या विश्व बंधुत्व इस चीज को समझने के लिए शिव दर्शन से अच्छा कोई तरीका नहीं क्योंकि उसका समस्त केंद्र एक है समस्त धाराएँ भिन्नता भरी है लेकिन वो भिन्नता भरी धाराओं के बीच में एक अभिन्नता है और वो है चैतन्य वो उसका मूल स्वरूप है और समस्त भिन्नताओं के बीच में अगर एक कॉमन फैक्टर है एक ऐसी चीज़ है जो सब में एक जैसी है चाहे उसको पत्थर को ले लें चाहे संत को ले लें चाहे डाकू को ले लें उन सब के बीच में अगर कहें क्या है ऐसा जो अभिन्न है तो वो है चैतन्य वो चैतन्य सब में बराबर है सब में एक जैसा क्योंकि सब उससे ही क्रिएटेड है और केंद्र उसका स्वामी है उस समस्त शक्ति चक्र का स्वामी वो केंद्र है क्योंकि केंद्र के बगैर किसी चक्कर की आप कल्पना भी नहीं कर सकते केंद्र शून्य डायमेंशन है इसलिए दिखाई भी नहीं देता इसलिए हमको परमेश्वर इस संसार में दिखाई नहीं देता एविडेंट है फिर भी दिखाई नहीं देता क्योंकि हमारी दृष्टि जो ये पांच इंद्रियां हैं आँख नाक जबान कान और त्वचा ये पाँचों एक्स्ट्रो है बाहर देखती है केंद्रोन्मुखी नहीं है अंदर नहीं देखते इसलिए अंदर देखने के लिए एक और इंद्रिय हमको दी है वो है मन जो बाहर की समस्त जानकारी को तो कंप्यूट करते ही करता है लेकिन वो भीतर देखने की इच्छा भी सतत प्रस्तावित करता है हम उस इच्छा को नज़रअंदाज करते हैं वो भी हमारी इच्छा तो बुद्धि है जो एक निर्णय निर्णय लेती है कि हमको कौन सा विचार पसंद है कौन सा विचार ना पसंद है इसलिए हम अंतर चिंतन करें मन बुद्धि को शोधित करें इनको साफ़ करें क्योंकि जब तक हमारा मन सांसारिक कलुषितता से मुक्त नहीं है षड्यंत्रों से मुक्त नहीं है प्रतिस्पर्धा लोगों से एक दूसरे से वे मनस्य से मुक्त नहीं है तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ज्ञान का अवतरण इसमें होगा हम कीचड़ छीट दें कांच पर फिर देखें हम इसमें देखें हम कैसे दिखते हैं हम अपने आप को उसमें नहीं देख सकते क्योंकि वो सारा मल वो सारी कलुषितता जब तक उससे हटती नहीं है मन ही वो दर्पण है जिसमें हम परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं और मन ही वो है जो परमेश्वर के दर्शन करने से हमको रोकता है इसलिए मन को जितना हम साफ करते चले जाएंगे और इसको साफ करने की जो प्रोसेस है उसी का कारण है ये कर्म क्रिया क्रियाकांड जितने क्रियाकांड हैं कि तुम तीरथ जाओ नर्मदा में नहाओ गंगा जी में नहाओ बद्रीनाथ जाओ सत्यनारायण की कथा करवाओ घर में तुम हवन कराओ यज्ञ कराओ इन सबके मूल में इस अंतर मन को शुद्ध करने की ही एकमात्र अवधारणा इन सब के पीछे एकमात्र कॉन्सेप्ट है कि इससे हमारा मन वो अर्हता वो कैपेबिलिटी प्राप्त करता है वो योग्यता प्राप्त करता है जिसमें ज्ञान का अवतरण अपने आप होता है क्योंकि ज्ञान तो इतना नैसर्गिक है इतना नेचुरल है कि सूर्य के प्रकाश की तरह उपलब्ध है लेकिन हम उसकी तरफ पीट करके खड़े होते हैं और हमारी आँखें संसार की तरफ होती हैं इसलिए हमको कुछ भी नहीं दिखता हमारा मन उसको उस ज्ञान को रिफ्लेक्ट करता है लेकिन कब जब वो स्वच्छ हो मन की अस्वच्छता हमको जिसके हम स्वयं जिम्मेदार भी हैं और जानते भी हैं अपने स्वयं के मन को हम जानते हैं कि कितना कलुषित भरा है कितना वैमनस्य लेके बैठा है कितनी ईर्ष्याएँ ले कर बैठा है कितने लोगों के प्रति हमारे मन में मोह है और घृणा है ये सब जब तक है तब तक वो मन उस ज्ञान को प्रकट नहीं कर सकता उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए मन वो ऐसा चाहिए जो पूरी तरह से स्वच्छ हो निर्मल हो और जो शक्ति कहती है वो तुलसीदास जी ने भी कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा मोहन कछु छल छिद्र सुहावा कि जो निर्मल मन है उसी में परमेश्वर की शक्ति कहती है कि मैं अवतरित होती हूँ कि निर्मल मन जनसो सो मोहि भावा मोहे न कछु छल छिद्र सोहावा छल छिद्र है ना यही जो अपन कहते हैं कि मन में षड्यंत्र है मन में चाल है हम बोलते क्या हैं मन में सोचते क्या हैं हमारे भीतर और बाहर जमीन आसमान का फर्क है जब तक वो फर्क है तब तक वो शक्ति कहती है कि मैं तुमसे दूर मैं तुम्हें हाथ पकड़ के शिव जी के पास नहीं ले जा सकती कि तुम्हें वो योग्यता नहीं तो वो सबसे बड़ी योग्यता समस्त शिवशास्त्र कहते हैं कि प्योरिटी ऑफ माइंड यानी मन की शौच मन की शुचिता जो आपको परमेश्वर की ओर ले जाती है वो सबसे बड़ी क्वालिटी ऋषि उसको बोलते हैं रिजुता ना सरलता रिजू वही हो सकता है जो कॉम्प्लेक्स नहीं है कॉम्प्लेक्सिटी जो हमको दिखाई देती है वो परमेश्वर तक तो नहीं ले जा सकती लेकिन उस कुछ कॉम्प्लेक्सिटी जो हम कह सकते हैं कि कथा कथा श्रवण सत्संग स्नान ध्यान उपवास या तीर्थाटन इन सब चीजों से हमारे मन की कलुषितता कम होती है ये तो तथ्य लेकिन ये अपने आप में अल्टीमेट नहीं है कि हम सोचे कि साहब हमको तो बस आदत पड़ेगी एक दो लोटा पानी डालने की शिवजी के ऊपर और उसके बाद में हम खाना खाएंगे कि हम ये कंठी रोज़ पहनेंगे टीका रोज लगाएंगे तप पूजा रोज करेंगे लेकिन ये सब चीज़ अगर मैकेनिकली होने लगी खाली एक मशीन की तरह इसके पीछे हमारा उद्देश्य हो गया कि मन को सरल करना कि मन को स्वच्छ करना तो ये यांत्रिक रूप से करीब ही क्रियाएँ हमको कहीं भी नहीं ले जाती अधिकतर मामलों में हमारी पूजाएँ ऐसी ही होती हैं और उन पूजाओं में और घुसर देते हैं हम क्या मालूम हमारी इच्छाएं और कामनाएं कि हे भगवान ऐसा भी करवा दे वैसा भी करवा दे ये भी निपटा दे ये केस भी सुलझा दे इस तरह से हम अपनी सांसारिक इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति के लिए उस पूजा पाठ का उपयोग करते हैं जबकि पूजा या अनुष्ठान उनका मूल उपयोग यज्ञ इन सबका या तीर्थाटन इन सबका मूल उपयोग इनका सबका मूल उपयोग मात्र एक ही है और वो है मन की कलुषितता को समाप्त करना तो अपने काश्मीर श्वर के कुछ मूल सिद्धांत आज समझे आगे और अपन काश्मीर श्वर के मूल सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे तब तक के लिए आज अपन जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम अगले दस मिनट में करते हैं अभी शुचिता और शुद्धता एक ही शब्द है हाँ शुचिता है न संस्कृत का शब्द है और शौच भी बोलते हैं उसको शौच है न शुचिता या न शुद्धता प्यूरिटी